फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा हालांकि शायद उसने ये नहीं सोचा कि फ्लैट में लगने वाले इलेक्ट्रिक डोर में डिटेक्टर भी लगा होता है और जैसे ही किसी को इससे करंट लगता है बिजली की सप्लाई ऑटोमेटिक बंद हो जाती है पुरू फिर कहा अच्छा यहाँ गड़बड़ ये हो गई कि बिजली का झटका लगने से विक्टिम को होश आ गया फिर उसके और मर्डर के बीच थोड़ी फाइट भी हुई जिसका प्रूफ विक्टिम के सिर में लगी चोट से और उसके फटे हुए कपड़ों से मिला है फिर रोहि ने एक सेकंड रुककर हल्की सांस सांसी और फिर आगे बोल पड़ी का घाव कर, कर, कर दिया था एक बार फिर से विक्टिम बेहोश हो गया और इस बार का थोड़ी चालाकी दिखाई उसने फ्लैट के भीतर लगे इलेक्ट्रिक स्विच में तार लगाकर इसे विक्टिम की बॉडी से छु छुआ दिया तब जाकर विक्टिम की मौत करंट लगने से हुई फिर रूही ने आगे कहा फिर इसके बाद कातिल ने इस मर्डर को सुसाइड का रूप देने के लिए क्राइम सीन में खूब दिमाग लगाया लेकिन फिर भी उसका यह प्लान काम नहीं कर पाया स्विच बोर्ड पर सॉकेट में यहां तक के डीएनए और फिंगरप्रिंट वगैरह मिले आ, तो ये विक्टिम पहचान की पहचान होगी कि नहीं विक्रांत ने सवाल किया मुझे ज्यादा पता नहीं है बस इतना पता है कि वो पिक फॉर्मिंग करता है उसका सरनेम शायद अरोड़ा था ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया फिर उसने आगे बताते हुए कहा और हाँ उसके ज्यादा दोस्त वगैरह भी नहीं थे जुआ वगैरह बहुत खेलता था, और उसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। उसके फैमिली और रिलेशन में भी कोई नहीं था इसी वजह से उसके गायब होने के बाद भी किसी ने उसके गायब होने की एफ नहीं दर्ज कराई थी सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट और डी की मदद से हम लोगों को उसके नाम का पता चला फिर रूही ने कहा और हाँ एक इंटरेस्टिंग बात जिस घर में विक्टिम को मारा गया है उस घर से तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं है वो घर किसी कार गैरेज वाले का था वो साहब यहाँ रहता ही नहीं है। तो वो इस घर को बेचना चाहता था उसने किसी ब्रोकर को इस काम में लगा रखा है जिस दिन डेडबॉडी मिली है उस दिन वो ब्रोकर किसी कस्टमर को लेकर वहां पहुंचा था वो कस्टमर को फ्लैट दिखा ही रहा था कि उसे वहां डेड बॉडी मिल गई तो अगर विक्टिम का उस घर से कोई कनेक्शन नहीं है तो अभी विक्रांत कुछ बोलने नहीं जा रहा था कि अचानक से रूही ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा तो हो सकता है कि कातिल का उस घर में कोई कनेक्शन हो है ना यही कहना चाह रहे हैं ना आप सेम यही चीज नैना मैडम ने भी कहा था और बिल्कुल आपकी ही स्टाइल में <laughs> उन्होंने इसके बारे में पता लगाने के लिए ऑलरेडी किसी को भेज रखा है तो बाकी के विक्टिम का क्या उसके बारे में कुछ पता चला क्या इन लोगों का आपस में कुछ कनेक्शन है क्या विक्रांत ने सवाल किया रूही ने फिर कहा सर सब कुछ केशव की नॉवल के अकॉर्डिंग ही हो रहा है नैना मैडम बहुत जल्दी यहाँ आकर अपना भी व्हाइट बोर्ड लगाने वाली है। तो आप उनके लिए भी बोर्ड का इंतजाम कर दीजिए तुम्हें और क्या क्या पता है बताओ मुझे सवाल क्या। क्या पता ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हो सकता है रूही ने फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहा अब तक चार के बारे में पता चल चुका है इन चार में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब मेल है बस लेडी है जिसको फांसी के फंदे से लटकाकर मारा गया इन विक्टिम्स का आपस में कोई है। अब नॉवल में, में लिखा गया हालांकि दोनों मर्डर के बीच का टाइम फिक्स नहीं है कभी महीने के बीच में हुआ तो कभी पंद्रह दिन के अंतराल पे ये भी बिल्कुल नॉवल की स्टोरी की ही तरह हुआ है फिर रोही ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा बुरी खबर तो यह है कि सिर्फ जिसको करंट से मारा गया है उसकी डेड बॉडी हम लोगों के हाथ लगी है बाकी किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली है सबकी डेड बॉडी का दाह संस्कार हो चुका है मतलब उनका सारा एविडेंस खत्म और बाकी की तीनों विक्टिम के घर वाले सुसाइड केस ही मानकर चल रहे हैं। फिर हर्षिम ने सवाल किया केशव ने बताया था कि उसके नॉवल में जो मर्डर करता है वो एक लड़की का बाप होता है और वो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए सबको मारता है तो ये जो रियल मर्डरर है इसका भी कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है क्या नैना मैडम पहले ही इस बारे में सोच चुकी है भले ही इधर जयपुर शहर में सुसाइड काफी लोग करते रहते हैं लेकिन यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स के सुसाइड करने का केस बहुत ही रेयर है वो भी कैंपस के भीतर शायद ही अब तक कोई ऐसा केस यहाँ पर हुआ है फिर भी नैना मैडम ने इस बारे में पता लगाने के लिए किसी को लगा रखा है ओके फिर तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आशीष जल्दी से अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर उसने कंप्यूटर पर कुछ सर्च करना शुरू कर दिया ठीक इसी समय विक्रांत का फोन बज उठा यह फोन नैना का था विक्रांत मैं अभी क्राइम सीन पर जा रही हूँ नैना ने बेहद उत्सुकता से कहा, करंट वाले केस में मर्डरर ने क्राइम सीन पर काफी क्लू छोड़ा है मैं जाके देखती हूँ कुछ न कुछ जरूर मिलेगा विक्रांत को नैना की फिक्र थी ऐसे में उसने नैना से कहा अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो मैं किसी को भेज देता हूँ ना तुम काम बता दो बस हो जाएगा नहीं कोई जरूरत नहीं तुम चैरिटी मत करो मैं अकेले सब मैनेज कर सकती हूँ समझे अब जब बैठ लगी है तो दोनों अपना अपना काम अकेले के लिए करेंगे कपड़े पहन के जाना ठंड बहुत है बीमार पड़ जाओगी ठीक है ठीक है तुम परेशान मत हो तुम बस अपना काम देखो नैना ने विक्रांत को प्यार से डांटते हुए कहा और हाँ वो लड़की वो मेरे साथ काम नहीं करेगी तुम रखो उसको बहुत जवान चलती है उसकी बिल्कुल तुम्हारी तरह है जैसे तुम शुरू शुरू में थे <laughs> इतना नया नया फोन रख दिया विक्रांत के फोन रखते ही रूही ने उसके वाह तुम्हारा कान बहुत तेज है विक्रांत ने अपनी भाई टेढ़ी करते हुए कहा आप ऐसी लड़की के साथ कैसे रहते हो वो मेरी कमी के लिए भी आपको ब्लेम कर रही है रूही ने कहा रूही विक्रांत ने थोड़ी तेज आवाज में रूही को डपटते हुए कहा तुम थोड़ा अच्छे से रहना सीख लो सीनियर की रिस्पेक्ट किया करो वरना फिर से मैं तुम्हें जेल वापस भेज दूंगा अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी आई एम सॉरी रूई ने तुरंत ही बात बदलते हुए अच्छा आप टेंशन मत लो कल मैं क्राइम सीन देखकर कर आऊंगी तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा और मैं कल कॉलेज कैंपस भी जाऊँगी मैं वहाँ पहले पढ़ चुकी हूँ तो मेरे लिए वहाँ इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल भी नहीं होगा कल तक मैं पक्का आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर ला दे दूंगी रोही को काम के प्रति सीरियस होते देख विक्रांत ने भी अपना गुस्सा ठंडा कर लिया उसने रोही को समझाते हुए कहा देखो रोही तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है बस तुम बोलती बहुत हो और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती मैं भी पहले ऐसा ही था लेकिन अब नहीं हूं अब मैं बदल गया हूं ना तो तुम भी अपने अंदर बदलाव ले आओ